ओम गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात्म ब्रह्म तस्म से नमः तस्मै से गुरवे नमः अब तक आत्म बोध के सत्रवे श्लोक तक विचार हुआ आत्मा सर्वव्यापक है आकाश के समान किंतु सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता है स्वच्छ बुद्धि में ही उसकी उपलब्धि होती है जैसा स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब जैसा ये समझा दिया आगे बता रहे ये शरीर रूप पुर में रहते हुए सबको संचलन भी करता है और ये पुर और शरीर में रहने वाले नगरवासी इंद्रियों से अतिरिक्त है यह बताने जा रहा है 18वें श्लोक में साक्षिण विद्या देहेंद्रिया मनोबुद्धि प्रकृति भो विलक्षण विलक्षण है कैसा तद्वृत्ति साक्षण वो विद्यात् आत्मा ऐसा आत्मा को समझो राजवत् सदा सदा सदाजवत्त जैसा नगर में रहने वाली प्रजा से राजा सदा विलक्षण तथा प्रतख होता है वैसे ही देहे इंद्रिया देह है इंद्रिया है मन है बुद्धि है तथा प्रकृति जो भी प्रकृति है उनसे विलक्षण बुद्धिवृत्ति के साक्षी स्वरूप आत्मा को जानो कहने का मतलब आत्मा इनसे अलग है इसलिए वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मण में राजने प्रश्न किया था कतमो आत्मा योय विज्ञानमय प्राणेशुकर की आत्मा कौन सा है क्योंकि शरीर है इंद्रिय है प्राण है मन है बुद्धि है शरीर है इनमें आत्मा कौन सा है अर्थात इन सबसे अलग इनका प्रकाशक इनका दृष्टा साक्षी आत्मा है तात्पर्य यह है, जैसा राजा अपने राज्य के भीतर प्रजा समुदायों को मिलाकर किसी एक नगर में रहता है राज राजर में भी राजमहल में रहकर राजा का शासन तथा प्रजा का पालन करता है फिर भी उनके पृथक ही रहता है क्योंकि प्रजाओं से अलग है नगर से भी अलग ही रहता है क्योंकि उनका शासक है मालिक है। वैसा ही ये पंचकोश स्वरूप देह, इंद्रिया मन बुद्धि तथा प्रकृति के भीतर व्यावहारिक दृष्टि से रहता हुआ भी यद्य सर्वत्र रहता है व्यावहारिक दृष्टि से आत्मा उनसे विलक्षण ही है देहादि तो जड़ है विकारी है मिथ्या है परिचिन्ह है और विनाशी है और ये सब नियम में आत्मा तो नित्य है निर्विकार है चेतन है नियमक है व्यापक है यह आत्मा तो बुद्धिवृत्ति का विषय ना होकर सदा उसका साक्षी है बुद्धि को भी वही प्रकाशित करता है इसलिए साक्षी ही बना रहता है ऐसा समझना चाहिए इसका मतलब हम शरीर नहीं है इंद्रियां नहीं है मन नहीं है बुद्धि नहीं है उनसे परे सबका दृष्टा जैसा बोलते मेरा शरीर अच्छा मेरा शरीर का मतलब आप शरीर नहीं मेरी आंख खराब है इसका मतलब आंख आप आंख नहीं आप इंद्रिय से भिन्न सिद्ध हो रहे मेरा प्राण चल रहा है इसका मतलब आप प्राण नहीं है प्राण से आप अलग है मेरा मन काम नहीं कर रहा है इसका मतलब आप मन नहीं है मेरा प्रयोग कर रहे मन का दृष्टा मेरी बुद्धि मतलब मेरी बुद्धि मतलब आप कौन है इसका मतलब बाह्य पदार्थों से लेकर शरीर है इंद्रिया है प्राण है मन है बुद्धि है इनसे अलग इनका दृष्टा एक प्रकाशक वस्तु है ये निश्चय सबका आप निषेध कर सकते जैसा मैं संसार नहीं हूं निषेध किया मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि मैं शरीर को देखने वाला हूं मैं इंद्रिया नहीं हूं मेरे इंद्रिया हैं मैं प्राण नहीं हूं प्राण तो जड़ है मैं तो प्राण को भी देखने वाला हूं और प्राण का धर्म भूख और प्यास को देखने वाला हूं मैं मन भी नहीं हूं क्योंकि मन जड़ है चंचल है मैं चंचल मन और मन का जो सुख दुख आदि को भी देखने वाला हूँ मैं बुद्धि भी नहीं तो बुद्धि तो उसमें तो कर्तृत्व तो बुद्धि रहती है मैं कर्ता नहीं मैं कर्ता का भी दृष्टा और मैं शरीर भी नहीं हूँ इसलिए मैं व्यापक तत्व हूँ सबका दृष्टा हूँ सबको देखने वाला हूँ वही मेरा स्वरूप है इस प्रकार चिंतन करना चाहिए जैसा जैसा आप चिंतन करेंगे वैसा वैसा उस तत्व तो को जानेंगे वही आत्मा है वही प्रकाश है उसको जानने से ही आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है ओम शांति शांति शांति